हाँ और दूसरे प्रणु है की शरीर के जितने संबंध है जितने विहार है संसार में फैले <coughs> हुए उन को नाव मन कहित नमस् बुद्धा सुवदेव भगवान शिव आजा कर रहे हैं की मां आचार्यम आचार्यमानी आचार्य को मेरो धन्यवाद कचार्य को भूल से अवज्ञा न कर दे और ना ये माने कि ये मनुष्य है ये मनुष्य मान के कहूँ भूल से यही असू योग्य है कि आचार्य को हिमालय सब, सब देवता इन्हीं में बाफ कर रहे हैं सब देव जैसे साक्षात भगवत ज्ञान देव गुरु जो अपने गुरु को मनुष्य माने हैं वो ब, वो चाहे कितन विद्वान हो चाहे कितन सुन दिवा हो, हो, को सब कुछ दर्श देखो भाई गुरु साक्षात भगवान है ज्ञान दीपक दिखावे वाले गुरु साक्षात भगवान उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए आचार्य के व्यवस्था है भगवान ही आचार्य को स्वरूप धारण करके और अपने निर्दय का मार्ग स्वयं सिखाने रहे है ये परम बारागार प्राय भगवान के शरण गए भगवान जी आज हमारे लिए हमारे यहाँ कोई नहीं ये अवलम्बन काफी पहुँच जाएगा प्रश्न कर रहे जिन्हें जी, स्त्री घर पुत्र बड़े पूज माता पिता के और अपने प्राण और धन यो और पलो सब कुछ त्याग के और मेरी शर्माए हैं है। आपसे प्रश्न करूँ कि उन्हें मैं कैसे त्याग दूर दिक्षु सर्व दे भगवान के भक्त का स्वरूप कैसे होना चाहिए भाव जी आज करे के पालू का के जो भी गड़बड़ी है सब कुछ सहेली सत्य वस्तु का है संसार में कोई नीच का भाव हो सबका उप पालक हो राम चला तो मत मच्छर और काम को बाकी बुद्धि को विचित न कर पा अपने इंजीन को अपने बस में रखा स्वभाव कोमल हो पद हो कोई कामना अंता करने छू गई कोई इच्छा न हो बस जितने आवश्यकता है शरीर को उतना ही भोजन करे शांत हो अस्थिर हो हो और मुनि अप्रम गत्मा जिस सदगुण हमारी मान रा कल्प हो मृतः काल कवि कबो प्रमाद लेना पड़े सदा सावधान रहे आत्मा में गंभीरता हो धैर्य करे शिव गुण वाले भरे हो अपने को कुछ मान न बैठ सबका मान देते रहे सब प्रकार का योग्य हो सबके संग मित्रता हो और परम दयालु हो और कविशीर हिंसा, मा, हिंसा मान हिंसा मानविता मारो यह श्लोक में ब्राह्मण के नृत्य ही सब बताया गया ब्राह्मण को ऐसे होना चाहिए ब्राह्मण में असूया नहीं होनी चाहिए महापुरुषण के गुण में दो सालों कर्णों या असू है ये ब्राह्मण नहीं होनी चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए दम नहीं करना चाहिए हाँ कुछ अखावे कुछ या कोई नाम दम्बई नहीं होते ईशिया साहु की उन्नति को देखते हटे में जब न हो या कोई पावे ईशिया हिंसा न हो अपने मांग की कराई इच्छा न हो और सदैव चलते हो ऐसे ब्राह्मण के आशीर्वाद ऐसी आशीर्वाद को बच्चा नहीं जाए। दिया है ब्राह्मण का लक्षण मिलती है नई तुम्हारा शैव श्या प्रजाध्यक्ष भगवान कह रहे हैं कि मेरी आराधना का बहुत नहीं क्या है आशास न सघट चाह कह रहे हैं भगवान हाँ ठीक आपका भक्त बने आप ये आपना करे और चाह करे कमरा करे हमारे काम पूरा कर रही शुरु नहीं वो जो बनिया है व्यापारी है छेड़ करके आई इंपोर्टेंट बात तो तुम्हारे तपस्ती जी हो सच राजा ब्रह्मांड नाम ग्रहण किए थे माता कपिल जी की अपने पुत्र ऐसी भगवान कपिल ऐसी कह रहे हैं बेटा वो बहु स्वपच स्वपचे तो पता खा जा है बहु गरी बड़ो है कब जाके जिवन, नाम सतट निकट तो है एक विशेष बात कह रही है कि वो नाम तो भ्रम तुम्हारे लिए हो अपनी कामना लेके न हो तो चाहे वो जाति का स्वपथ बहुत श्रेष्ठ है अब देखो जाके जीवन में आज नाम नंतर चलते रहे है और केवल तुम्हारे लिए ही यह अनेक बडे करे यज्ञ कर्तुको बड़ी बड़ी में, में बड़े बड़े आज जो नाम में लगो है वर्णन है महाराज अंबरिश को उनकी जीवनी वर्णन कर रहे हैं, उनकी रहनी बता रहे हैं की ईशा उन किताब उन्होंने अपने मन को श्री के चरण लंदन में लगा दिए अपने बाणी को पारनाथ के गुणानुवाद में लगा दिए, अपने हाथ को पाननाथ के मंदरन के बुरादे में लगा दिया है, अपने कानन को पाथ की कथा में सं लगा दिया मुकुंद लिंगालय दर्शन संगमं संगम चाल सरोज सौ श्रीमठ <laughs> ऐसे भक्त अपने नीर्तन को केवल भगवान के मंदिरों में मूर्तियां विराजमान है उनके डीपे नहीं लगाना है शही को अपने को कोविड सम्मान है जब बहुत भक्त मिल जाए और वाक्य सिंह प्रेम ऐसी हैं बस ये उनका मिल मिलता है नाक उनकी सुगंध कौन सूचे आपके चंद्र कमल में तुलसी चढ़ी है उनकी सुगंध ले है और आपके प्रसाद ऐसी अपनी जीत बाद हरे खेत बदान सरपणे फिर केश बदाय बंदने न काम चा काम कामया अपने पामन को भगवान के स्थान के घूमने में स्वीकार करने में भी डराब है अपने शिव को भगवान के चरण बंदन के प्रणाम करने में डराब कामना करे है दास भाव की मैं नाम का मैं संसारी भगवान की जो भक्त है जन है उनके संग उनकी बड़ी वाणी पुणान प्रसन्नी श्रणव कथायाम हस्त कर्मच मनुषा दृष्टि निभा आपके गुणाल बाद गायबे में ही लगे उनके कान आपके कथा सुनबे नहीं लगे उनके दोनों हाथ आपके कर्म करने मिले लगे उनका मन आपके चढ़ाल बंदन नहीं ही लगे उनको, उनको फिर उनको फिर भवन भक्त के आप के चरणों में और भवन भक्त के चरणों में झुके उसकी दृष्टि सत्पुरुष के दर्शन में लगे हैं ये विशेष बात कहेंगे संत कह बहुत कानून नाम वो आपके ही आपके ही सही है। हैं। तो तो तो आपके सही है नाती न केया ना न भर जी राजा रहुगुण को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो राजन जो मैं तुमसे ना ब्रह्म ये कोई तपस्या करके नहीं पासता है तो सकता कर ले हम यज्ञ हम बैराग करके बनने हम कष्टी बसावे हम बड़े बड़े देवश्स पढ़ हम जल जल की सेवा करें अग्नि की सेवा करें सूर्य सेवा करें इससे हमें ये वस्तु हो जाएगी बड़े मुद्रा तो भाई कोई उपाय है बिना महापाद का। महापुरुष के चरण की जूझी ही आगा उपाय है और कोई उपाय करो का गुणा पशु काम कथा दिखाता छे माणो जन्म मुखो मतुम भगवान के गुणा गाए जाए और जहाँ संसारी चर्चा नहीं हुआ ऐसो जो नित्य पक्ष कहूँ सेवन करने को मिले मुख्षु। तो मुख्य को बड़ी सुंदर भगवान में सुंदर है अहो अली कृमक शोभनम प्रसन्न श्रद्ध स्वयं हरी जन्म निष्भा मुकुंदा है देवता लोग विचार करें भाई अलीशाम कि मनुष्य ने शुभ काल शुभ नौन सा ऐसा सुंदर उत्तम काम किए है हमें तो ये जान पड़े की भारत वर्ष में जन्म है जानो मनुष्य बन जानो ये कुछ ये बड़े भाग्य को प्राप्त भारतवर्ष जन्म होने को समाप्त आप लोग बड़े मुकुंद भगवान की सेवा का उपयोगी यही एक उपाय है भारत वर्ष हो तो देवता लोग कहने की अच्छाई नमारी कामना हो कि हम भारत में जाके मनुष्य बने दुष्पाइए ना वो तो बताइए दाना पंकज बड़े बड़े दुष्कर बड़े बड़े यज्ञ किए इनसे कोई लाभ वर्ष किए इनसे कोई लाभ नहीं बड़े दान किए इनसे कोई लाभ नहीं प्राप्त बड़े बड़े ऐसे यज्ञ किए जिनसे स्वर्ग तक पहुँचा यदि भगवान के चरण कवरण स्मृति न भरी तो यह सब एक हो गयो की इंद्री के स्वाद में पड़ती शब्द जाएंगे जाएं। भारत वर्ष पर भगवान के चरणों में हो, अंदाजा तो कलपाल शाम शान जयात भवत, क्षणाल शाम भात कल्प कल्प बड़े बड़े साधन किए पुनर्भाव जन्म न होने के लक्षण बने गए भार वर्ष में एक क्षण हु यदि मनुष्य जन्म कब प्राप्त है गयम सच कारण एक क्षण हु यदि सत्संग प्राप्त है गय भगवान के चरण सबको त्याग के भगवान के चरण में अनुराग उत्पन्न कुन नैपाधापा नव न साधव भागवता नीश मुखा महोत्सवा जहाँ भगवान की कथा रूपी नदी नहीं बहे और जहाँ भगवान के प्रेमी संत महात्मा नहीं रहे वो चाहे बड़ा ऊंचा लोग हो परंतु साधक के लिए उचित है कि वहाँ वो है? न कर रहे ये की जनता पिया नवै तो तो ज्ञान पिया जब नपनर कला नईरन न पुनर्वाधन भारत वर्ष ने मनुष्य जन्म प्राप्त है फिर मनुष्य जन्म के कुछ लाभ न उठाया ज्ञान क्रिया इत्यादि की मनुष्य जन्म ही सब कुछ यह सब पार के और फिर परम्पर के परंपर लिए दूसरों जब न हो या के न कियो तो को जैसे बन के रहने वाले जीव पक्षी फस जाए यही श्रद्धा भाग शोह मुदा जिन लोगों ने बड़ी बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किए मेरे पेंट के साथ ये कहूँ बहुत स्लाम ते गारा हवामेक आउट है यार तो जो कुछ जितने कल्याण करे आप बच्चा तब तो जितने तब तो चितन मास्टर तो नाम यही नहीं आता जो स्वयंभत् भरता मनिषथा निष्ठाधान निपाल पल्लव आज नगर सुबह अश अश्व कि तो मनयती दुपा पूरी ये है कि वो चाहे या न चाहे भगवान अपने सर कमल वापस जाके सम कामनाथनाएं आप जब यद्यप न सुखावश निकल जन्म में अरे बड़े ऐसा बच्चों हो तो बड़े बड़े हूँ उनसे सबके फल अब ये मांगू हूँ मेरा जन्म भारत या तो मैं, मैं भगवान के चरणों में ने ही तो मेरे या विद्या वही है मा विद्या के द्वारा भगवान ने सत्तु जो कुछ नहीं करे उनके लिए भगवान जरा श्रति नार आत्मेयदेसा कार्य करो महावेश था नहीं आई जब तक अभी तकिया है।, तक है तभी तक की वह भाई करता रहे आत्मा कल्याण है और यदि या, या कहूँ इस्तेमाल कर बैठो तो मृत्यु के समय घर में आग लग गया अब सिर्फ पुआ खो तो दे पहले पूरा तैयार हो तो अपने जीवन में पहले ही कुछ ऐसे साधन भगवान आधना कर ले जो हमें बच्चों का नाव मंडित पंचन अधन असत्यूख का करना चाहे तो किए अपमान यह मानव शरीर को पाए थे नपी राणेश देता भगवान कृष्ण का बात भगवान की कर जाने अब हमसे ही सब तो प्रकार प्रेम भाव कर, कर और जो संसारी मनुष्य ने जो भेष में आवश्यकता है किसी प्रजा को सब कुछ मान रखे है उनमें उनकी तुर्ती नहीं हाँ, है हाँ केवल देहात मात्र है वास्तव में सब कुछ तुर्की प्रेम जो कुछ है वो हम नहीं मयपेक्षत माया श्याद सब भगवान जी से कह रहे हैं जाने अपने आत्मा को मुंह में अर्पण कर दियो और सर्वोच्च निरपेक्ष है अव प्रकार का संबंध नहीं और जाने जो कुछ है अपना आत्मा मुँह कुछ मांगियो को जो सुख प्राप्त हो है वो दिशे में फते है उनको प्राप्त शांत समय मैं संतुष्ट जाके कोई कामना नहीं जाती इंजिया वाकि बस में जो शांतमान ऐसा है और जो सब से ऐसी हमसे ही संतुष्ट मन हमसे प्रसन्न है वाकई समस्तमा न महेन्द्र भिष्टम न सार्वभौम न साधम जी जाने अपने मन को मुने लगा दिया है वह मेरे अच्छे नहीं था वो ब्रह्म का पद नहीं क्या वो का नहीं क्या वो पाल की संपत्ति नहीं क्या, वो योग किसी नहीं क्या, वो अपना अपने आप को समा भगवान जी ऐसी कह रहे हैं कि जितने है, जैसे तुम जो ये जाने लगे न तो गंदी है न संकट में नहीं है न संकाशन है नक्त है जितनी मेरे पीछे से निश्चि देखन देखन जिनकी कोई कामना नहीं जिनका में ही जो शांत है जो महान्त है जिनकी